श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण का अहेतुक प्रेम और नरेंद्र नाथ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की आशंका नरेंद्र नाथ की उपरोक्त रूप से परीक्षा करके श्री राम देव किसी प्रकार निश्चिंत होने पर भी उनके संबंध में पूर्णतया निश्चिंत नहीं हो पाए थे क्योंकि उन्होंने देखा था जिस प्रकार के गुण या शक्ति प्रकाश में से केवल एक या दो के अधिकारी होकर मनुष्य संसार में यथेष्ट प्रतिष्ठा पा सकते हैं नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की अठारह शक्तियों का प्रकाश पूर्ण रूप से विद्यमान है और ईश्वर जगत तथा मनुष्य जीवन के उद्देश्य के संबंध में परम सत्य की उपलब्धि करके यदि उन शक्तियों को नरेंद्र आध्यात्मिक मार्ग में नियुक्त न कर सके तो फल विपरीत हो जाएगा श्री रामकृष्ण देव कहते थे यदि वैसा हो तो नरेंद्र दूसरे नेताओं की तरह एक नवीन मत और दल बनाकर संसार में यश प्राप्त कर जाएगा परंतु वर्तमान युग प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जिस उधार आध्यात्मिक तत्व की उपलब्धि तथा प्रचार की आवश्यकता है उसे प्रत्यक्ष करना और उसके प्रतिष्ठान में सहायता देकर संसार का यथार्थ कल्याण साधना करना उनके द्वारा संभव न होगा अतः नरेंद्र नाथ स्वेच्छा से पूर्णतया उनका अनुसरण कर उन्हीं की तरह आध्यात्मिक तत्वों की साक्षात्कार उपलब्धि कर सके इसलिए अभी से श्री रामकृष्ण देव के हृदय में असीम आग्रह उत्पन्न हुआ था। कृष्ण देव प्रायः कहा करते थे पोखरे या तालाब की तरह जिन जलाशयों में प्रवाह नहीं है वहां जैसे कई घास पात आदि पैदा हो जाते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जहां आंशिक सत्य को मनुष्य पूर्ण सत्य धारणा करके निश्चिंत हो जाते हैं वही दल और संकीर्ण संघ आदि की उत्पत्ति होती है असाधारण मेधा और मानसिक शक्ति संपन्न नरेंद्रनाथ विपथ में चलकर उस तरह न कर बैठे इस आशंका से श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें किस प्रकार से पूर्ण सत्य का अधिकारी करने की चेष्टा की थी यह भी कम विस्मय की बात नहीं है अतः दिखाई पड़ता है कि नरेंद्र के साथ मिलित होने के प्रथम दिन से ही श्री रामकृष्ण देव ने अनेक कारणों से उनके प्रति प्रबल आकर्षण का अनुभव किया था और जब तक उन्होंने यह नहीं समझ लिया कि अब नरेंद्र के विपथ में जाने की संभावना नहीं है तब तक उनके आकर्षण ने सहज स्वाभाविक रूप धारण नहीं किया था आकर्षण के उन कारणों के विषय में विचार करने से प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ नरेंद्रनाथ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के निजी अद्भुत दर्शनों से उत्पन्न हुए थे और शेष आधुनिक काल के प्रभाव से धाराषणा वित्तना लोकाषणा आदि किसी प्रकार के बंधन को स्वेच्छा से स्वीकार करके अपने महान जीवन के परम लक्ष्य साधन में आंशिक रूप से भी कहीं नरेंद्रनाथ असमर्थ हो जाए इस भय से उत्पन्न हुए थे बहुत दिनों के त्याग और तप के फल स्वरूप क्षुद्र अहम मम बुद्धि संपूर्ण रूप से पुरोहित हो जाने के कारण जगत कारण के साथ अद्वैत भाव में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के लोक कल्याण साधन रूप कर्म को प्रतिक्षण अपना ही समझकर अनुभव कर रहे थे इसी के प्रभाव से उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्तमान युग का धर्मग्लानी नाश रूप महान कार्य उनके शरीर एवं मन को यंत्र रूप बनाकर साधित हो यही विराट की इच्छा है फिर उसी के प्रभाव से वे समझ सके थे कि क्षुद्र स्वार्थ साधन के लिए नरेंद्र का जन्म नहीं हुआ है बल्कि ईश्वर के प्रति अत्यंत अनुराग से उपरोक्त जन कल्याण साधन कर्म में उन्हें सहायता देने के लिए ही उसका आगमन हुआ है इसलिए स्वार्थरहित नित्यमुक्त नरेंद्रनाथ को परम आत्मी समझना और उनके प्रति प्रबल भाव से आकृष्ट होना उनके लिए स्वाभाविक ही था अतः स्वल्प विचार से ही यह समझा जा सकता है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव का आकर्षण विस्मयकारक मालूम पड़ता है फिर भी वास्तव में वह स्वाभाविक तथा अवश्य था प्रथम दर्शन के दिन से ही श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को किस प्रकार आदमी समझ लिया था और कैसे तन्मय होकर प्यार किया था हमारे लिए इसका आभास देना भी शक्ति के बाहर है गृहस्थ लोग जिन कारणों से दूसरे को अपना समझकर हृदय का प्रेम अर्पित करते हैं उसका लेष मात्र भी कोई कारण यहाँ विद्यमान नहीं था नरेंद्र के विरह और मिलन से श्री रामकृष्ण देव के भीतर जिस प्रकार व्याकुलता और उल्लास का दर्शन हमने किया है उसका बिंदु मात्र भी अन्यत्र कहीं नहीं देखा बिना कारण एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार प्यार कर सकता है यह हमें पहले ज्ञात नहीं था नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत प्रेम देखकर ही हम समझ गए थे कि समय आने पर ऐसा दिन आएगा जब मानव मानव के भीतर ईश्वर का प्रकाश देखकर सचमुच ही इस प्रकार बिना कारण प्यार करके के हो सकेगा